हैंसल और ग्रैटल एक समय की बात है कि एक विशाल जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था अपनी पत्नी और दो बच्चों हैंसल और ग्रैटल की देखभाल वो मुश्किल से ही कर पाता था इस कारण वो बहुत दुखी रहता था एक दिन ऐसा समय आया कि उनके घर में खाने के लिए सिर्फ एक ब्रेड ही बची थी वो बहुत ही व्याकुल हो गया उस रात जब सोने के लिए लकड़हारा और उसकी पत्नी बिस्तर में लेटे हुए थे पत्नी ने कहा सुनो अगर हम भूख से मरना नहीं चाहते तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कल सुबह तुम दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाना जो थोड़ी ब्रेड बची है वो उनको दे देना और उन्हें जंगल तुम वापस आ जाना। ने उसकी बात न मानी पर पत्नी ने उसे तब तक से सोने न दिया स्वीकार बत... नहीं कर ली बच्चों ने मां की बात सुन ली थी और ग्रेटर रोने लगी चुप एंसर ने खुश खुशाकर उसके कान में कहा सब ठीक हो जाएगा एक बात मेरे मन में आई है फिर वह चुपचाप बिस्तर से उठा अपनी जैकेट पहनी और घर से बाहर आ गया चांद की रोशनी में जमीन पर पड़े छोटे छोटे सफेद कंकड़ चमक रहे थे हेंसल ने सावधानी के साथ कंकड़ उठा लिए और जितने भी वह अपनी जैकेट की जेबों में भर सकता था उसने उतने भर लिए फिर वह घर के अंदर आ गया और अपनी छोटी बहन के पास लेट गया और उसे नींद आ गई अगली सुबह सूर्य के उदय होने से पहले ही माता पिता आए और दोनों बच्चों को नींद से जगा दिया दोनों को ब्रेड का एक एक छोटा टुकड़ा दिया ग्रेडल ने दोनों टुकड़े लेकर अपने अप्रेन में रख लिए क्योंकि हैंसल की जेबें कंकड़ों से भरी हुई थी फिर जब फिर सब जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर चल दिए जब वो जंगल की ओर जा रहे थे तब है बार बार रुककर अपने घर की ओर देखता था उसने उसके पिता ने कहा तुम बार बार रुक पीछे क्यों देखते हो ओ oh, हैंसल ने उत्तर दिया मैं अपने बिल्ली के सफ़ेद बच्चे को देख रहा हूँ वह छत पर बैठा है और मुझे अलविदा कहना चाहता लेकिन जब भी वो पीछे देखता तो चोरी कंकड़ रास्ते पर गिरा देता था। उसकी माँ ने कहा आगे चलते रहो वो तुम्हारा बिल्ली का बच्चा नहीं है और इस तरह वो लंबे समय तक चलते रहे अंतत वह विशाल जंगल के बीच में पहुंच गए वहां वो रुक गए और उन्होंने जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर, कर ली उनके पिता ने आग जला दी और जब आग खूब जोर से जल रही थी उनकी माँ ने कहा बच्चों कुछ देर यहाँ आराम कर लो तुम्हारे पिता और मैं लकड़ियां काटने जा रहे हैं यहाँ के पास बैठकर हमारे लौटने की प्रतीक्षा करो बच्चे आग के पास बैठ गए और उन्होंने अपनी रोटी खाई जब बहुत अंधेरा हो गया तो ग्रैटल रोने लगी लेकिन हंसल ने उसे कहा थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो तब तक चांद निकल आएगा जब चांद निकला तो उसके प्रकाश में सफेद कंकड़ चमकने लगा और उन्हें घर का रास्ता दिखाई दे, देने लगा उसे उन्हें घर का रास्ता दिखाने लगे हंसल ने ग्रैटल का हाथ पकड़ लिया और वह दोनों सारी रात चलते रहे सुबह होते ही वह घर पहुंच गए उनको देखकर पिता बहुत प्रसन्न हुआ लेकिन जो कुछ उसने किया था उससे वह मन ही मन बहुत दुखी था लेकिन उनकी माँ को बहुत गुस्सा आया कुछ समय बाद उनके पास खाने के लिए फिर कुछ न था और फिर एक बार बिस्तर में जाने के बाद उन्होंने माँ को पिता से यह कहते हुए सुना कि बच्चों को दोबारा जंगल के अंदर जितनी दूर पहले गए थे उससे भी दूर ले जाना होगा ग्रेटर फिर से रोने लगी एंसल फिर से उठकर कंकड़ इकट्ठे करने के लिए घर के बाहर जाने लगा लेकिन तब उसने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि माँ ने उस पर ताला लगा दिया था भी निराश हो गया और वो अपनी बहन को दिलासा न दे पाए अगले दिन सूर्य निकलने से पहले ही वह सब उठ गए दोनों बच्चों को ब्रेड का एक एक छोटा टुकड़ा माने दिया जब वो जंगल की ओर जा रहे थे तब हेंसल कई बार रुका और मुड़कर उसने अपने घर को देखा उसके पिता ने पूछा मेरे बच्चे तुम बार बार रुक पीछे अपने घर को घर की ओर क्यों देख रहे हो ओ oh, हैंसल ने कहा मैं अपने नन्धे कबूतर को देख रहा हूँ जो घर की छत पर बैठा है और मुझे अलविदा कहना चाहता है लेकिन चोरी छुपे उसने रोटी के टुकड़े कर लिए थे और जब भी वह पीछे मुड़ता वो रास्ते पर रोटी के टुकड़े गिरा देता था उसकी माँ ने कहा आगे चलते रहो वो तुम्हारा नन्हा कबूतर नहीं है या तो चिमनी पर सुबह के सूरज की किरणें चमक रही हैं लेकिन हैंसल पीछे देखता रहा और जब भी वो पीछे देखता वो रास्ते पर रोटी का एक टुकड़ा गिरा देता और जब वो जंगल के अंदर बहुत अंदर पहुंच गए जहां जंगल बहुत घना था वह रुक गए उनके पिता ने लकड़िया इकट्ठी करके आग जला दी उनकी माँ ने कहा कि वो लकड़ियाँ काटने जा रहे थे बच्चे आग के पास बैठ आराम कर रहे करे और उनके लौटने की प्रतीक्षा करें आग के पास बैठकर ग्रेटल ने रोटी के टुकड़े से आधा भाग हैंसल को दे दिया क्योंकि उसने अपना टुकड़ा तोड़कर रास्ते पर गिरा दिया था वह शाम होने तक माता पिता का प्रतीक्षा माता पिता की प्रतीक्षा करते रहे पर वह लौटकर ना आए जब अंधेरा हुआ और चांद निकल आया तो हैंसल रोटी के उन टुकड़ों को ढूंढने लगा जो उसने रास्ते पर गिराए थे लेकिन वह नहीं मिले जंगल के पक्षी उन्हें खा गए थे हेंसल फिर भी घर जाने का रास्ता खोजना चाहता था उसने ग्रेटल को साथ लिया और चल पड़ा वह सारी रात और सारा दिन चलते रहे पर वो विशाल जंगल में भटक गए थे तीसरे दिन भूख और भूखे और फिटरुते वो एक छोटे से घर के पास पहुंचे वो घर ब्रेड का बना हुआ था उसकी छत पैनकेक की बनी थी और खिड़कियां सुगर कैंडी की थी उस घर को देखकर बच्चे इतने प्रसन्न हुए उसके पास आ एंसल चट पर चढ़ गए और गटल खिड़की पर और वह खूब खाने लगे एंसल छत का एक टुकड़ा बड़ा टुकड़ा खा रहा था और गटल खिड़की के शीशे खा रही थी उन्हें अंदर से एक तीखी आवाज सुनाई दी यह कौन कुतर रहा है मेरे घर को क्या मिट्टी में मिला देगा वो इसको बच्चे इतने डर गए कि जो कुछ उन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखा था उसे गिरा दिया तभी एक बूढ़ी औरत दरवाजे से बाहर आई जब उसने भूखे बच्चों को देखा तो अपना सर हिलाया और कहा वो बेचारे बच्चे आओ मेरे साथ भीतर आ जाओ घर में खाने के लिए बहुत कुछ है मैं तुम दोनों की अच्छी देखभाल करूंगी उसने दोनों के हाथ पकड़ लिए और उन्हें घर के अंदर ले आई और उन्हें बहुत बढ़िया भोजन खाने के लिए दे दिया फिर उसने उनका बिस्तर बिछाया थके हुए दोनों बच्चे बिस्तर में लेटते ही सो गए अगली सुबह हैंसल और ब्रेटल के नींद से जागने के पहले ही बूढ़ी औरत खोले से बिस्तर के पास आई उसने उन्हें मजे से सोते देखा तो मन ही मन सोचा अरे यह तो बड़ा स्वादिष्ट खाना है मेरे लिए उसने हैंसल को उठाया और उसे घर के बाहर ले आई और एक छोटे से पिजरे में बंद कर दिया जैसे कि वह एक न न हो फिर वह घर के अंदर आई और ब्रेटल को छकझोरा और चिलाकर कहा उठो आलसी लड़की जाओ और कुएँ से पानी निकाल लाओ और फिर काम पर लग जाओ और खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ बनाओ तुम्हारा भाई वहाँ उस पिंजरे में बंद है हम उसे खिला पिलाकर मोटा ताज़ा बना देंगे और जब वो खूब मोटा ताजा हो जाएगा तब मैं उसे खाऊंगी ग्रेटल बूढ़ी औरत बहुत डरती थी और वो जो वो उसे कहती थी वो उसे सब करना पड़ता था हर दिन वो हंसल के लिए पान, पानी और ढेर सारा अच्छा खाना लेकर आती स्वयं उसे खाने के लिए बस केकड़े की खाली मिलती थी हर दिन बूढ़ी पिजरे के पास आती और हंसल से अपनी एक उंगली बाहर निकालने के लिए कहती ताकि उसे छू वो पता लगाए कि वह कितना मोटा हो गया था हर दिन हंसल अपनी उंगली के बजाय हड्डी बाहर निकल देता था चार सप्ताह बीत गए एक शाम बूढ़ी को लगा कि हैंसल अधिक मोटा न हो रहा था उसने ग्रेटल से कहा जल्दी जाओ और देखची को पानी से भर दो कल सुबह मैं उसे मारकर पका चाहे वो मोटा हो या न हो जब तब तुम पानी लेकर आओगी मैं आटा गूंथ लूंगी तब वो देगची में उबल रहा होगा तब हम ब्रेड बना लेंगे अगली सुबह जब ग्रेटल देगची के नीचे चूल्हे में आग लगाने के लिए बाहर आई तो तंदूर में ब्रेड पहले से ही पक रही थी बूढ़ी औरत ने ग्रेटर को पुकारा और कहा इधर आओ अभी इसी समय ऐसा लगता है कि ब्रेड जल्दी ही तैयार हो जाएगी मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं इसलिए तुम तंदूर के अंदर देखो और बताओ कि वो सुनहरी भूरी हो गई है या नहीं अगर तंदूर के अंदर तक तुम देख नहीं सकती हो तो इस बोर्ड पर चढ़ जाओ मैं धकेल तुम्हें अंदर कर दूंगी तंदूर के अंदर बहुत जगह है एक बार तुम अंदर पहुँच गई तो तुम्हें सब दिखाई दे जाएगा वो बूढ़ी औरत तो ग्रेटर को भूनने के लिए तंदूर के अंदर बंद कर देना चाहती थी लेकिन ग्रेटर भाप गई कि बूढ़ी औरत क्या सोच रही थी उसने औरत से कहा मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है क्या आप वह कर, कर मुझे नहीं बता सकती अगर आप बोर्ड पर चढ़ जाए तो मैं आपको तंदूर के अंदर धकेल दूंगी बूढ़ी औरत बोर्ड पर चढ़ गई और ग्रैटल ने उसे तंदूर के अंदर जितनी दूर तक धकेल सकती थी धकेल दिया फिर उसने तंदूर का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और उसकी लोहे की कुंडी बाहर से बंद कर दी तंदूर के अंदर बंद बूढ़ी जादूगरनी खूब चीखी चिल्लाई ग्रैटल भाग गई और बूढ़ी जादूगरनी जलकर मर गई ग्रेटल भागकर सीधी हैंसल के पिंजरे के पास आई और पिंजरा खोल दिया उसने भाई को बताया कि उसने क्या किया था दोनों बच्चे प्रसन्नता से एक दूसरे को प्यार करने लगे अंतिम बार वह उस घर के अंदर आए वहाँ हर जगह बहुमूल्य और चमकदार हीरे जवहरत दिखाई दिए जितने भी हीरे जवाहारत वो साथ ले जा सकते थे वो उन्होंने अपने उन्होंने ले लिए और घर चल दिए वह चलते रहे चलते रहे और आखिरकार उन्हें जंगल जाना पहचाना सा लगा जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देख उनको देख पिता की आंखों में आँस आंसू बहने लगे उसने बताया कि उनकी माँ का निधन हो गया था अपने बच्चों के बिना पिता बहुत ही उदास था जेब में रखे हीरे जवरत उन्होंने पिता को दिए लकड़ारा और उसके बच्चों ने अपना शेष जीवन प्रसन्नता से बिताया समाप्त